महाभारत शांति पर्व त्रिष्ट्यधिक शमोध्या काम क्रोध आदि तेरह दोषों का निरूपण और उनके नाश का उपाय युधि युवति क्रोध कामो वा भरतर्षभ शोकमोह पर महाप्राथात युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ परम बुद्धिमान पितामह क्रोध काम शोक मोह विदिशा शास्त्र विरुद्ध काम करने की इच्छा परसुता अर्थात दूसरों के मारने की इच्छा मद लोभ माश्चर्य निंदा दोष दृष्टि और कंजूसी, अर्थात नैन्य भाव ये सब दोष किसके उत्पन्न होते हैं यह ठीक ठीक बताइए भिस्म वाच त्रयोदश ते तिबला शत्रु प्राण नाम स्मृता उपासंते महाराज समंतात्षा नि भीष्मी ने कहा महाराज यदि युधिष्ठिर तुम्हारे कहे भी ये तेरह दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु माने गए हैं जो यहाँ मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं एते प्रमत्तम पुरुषम अप्रमत्ता पुरुषम बलान ये सदा सावधान रहकर प्रमाद में पड़े हुए पुरुष को अत्यंत पीड़ा देते हैं मनुष्य को देखते ही भेड़ियों की तरह बलपूर्वक उस पर टूट पड़ते हैं ऐ्य प्रवर्तते दुखम ऐभ्य पापम प्रवर्तते यदि मृत्यु पुरुष स्वभा नरश्रेष्ठ इन्हीं से सबको दुख प्राप्त होता है इन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य की पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है प्रत्येक पुरुष को सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए एक तेषा उदयम स्थानम क्षय च पृथ्वी पते अंत क्रोध्योत्पत्ति यदिपते तयनाष्णु पृथ्वीनाथ अब मैं यह बता रहा हूँ कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है ये किस तरह स्थिर रहते हैं और कैसे इनका विनाश होता है राजन सबसे पहले क्रोध की उत्पत्ति का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर इस विषय को सुनो लोभात क्रोध पुर पर क्षमया ते ठत राजमया तन क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है दूसरों के दोष देखने से बढ़ता क्षमा करने से थम जाता और क्षमा से ही निवृत्त हो जाता है संकल्प जायते काम सेवर्धते यदा प्राज्यो विरमते तदा सद्य प्रणश्यति काम संकल्प से उत्पन्न होता है उसका सेवन किया जाए तो बढ़ता है और अब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है तब काम तत्काल नष्ट हो जाता है परसुता क्रोधलोभा अभ्यासाच प्रवर्तते दया सर्वभूता निर्वेदा निवर्तते अवध्यादर्शना देती अहम क्रोध और लोभ से तथा अभ्यास से परसुता प्रकट होती है संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया से और वैराग्य से वह निवृत्त होती है परदोष दर्शन से इसकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिमानों के तत्व ज्ञान से वह नष्ट हो जाती है अज्ञान प्रभो मोह पाप पापाभ्यासा प्रवर्तते यदा प्राग्ञेश सुरमते तदा सद्य प्रणश्यति मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है और पाप के आवृत्ति करने से बढ़ता है जब मनुष्य विद्वानों में अनुराग करता है तब उसका मोह तत्काल नष्ट हो जाता है विरुद्धा शास्त्राणी ये पश्यंते ही कुरुश्रेष्ठ दो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं उनके मन में अनुचित कर्म करने की इच्छा रूप विधिता उत्पन्न होती है यह तत्वज्ञान से निवृत्त होती है प्रत्याशोक प्रत्याय अशोक प्रभुअ्य दिन यथा निरर्थ कम तथा तद्य प्रणत्यति जिसमें प्रेम हो उस प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होता है परंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है उससे कोई लाभ नहीं है तो तुरंत ही उस शोक की शांति हो जाती है पराशुता क्रोधलोभा अभ्यास प्रवर्तते दया सर्वभूता निर्भेदा सा निवर्तते क्रोधलोभ और अभ्यास के कारण परासुता अर्थात दूसरों को मारने की इच्छा होती है समस्त प्राणियों के प्रति दया और वैराग्य होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है सत्य त्यागा तो माचर्यम अहिता सेवयाम एतोषीयत साधूना उपसेवना सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से माश्चर्य दोष की उत्पत्ति होती है तथा श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से उसका नाश हो जाता है तथा कुलाज्ञा तथर मदोवती दिनना विज्ञाते सद्य प्रणशति अपने उत्तम कुल उत्कृष्ट ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अभिमान होने से देहाभिमानी मनुष्यों पर मद सवार हो जाता है परंतु इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर वह मत तत्काल उतर जाता है ऋषा काम प्रभुति संघर्षाचाते इतरेशा तो सत्वान्म प्रज्ञया शाप्न मन में कामना होने से तथा दूसरे प्राणियों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील बुद्धि के के द्वारा उसका नाश होता है। विभ्रमाल लोक समन विवेकशीलोक उत्साह संजायतें राजन लोकान प्रेक्षाभाम राजन समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के द्वेष तथा अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है परंतु श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से वह शांत हो जाती है प्रतिकर् तुम नक्ता ये बलअस्थाया अपकार असूया जायत तीव्रकार आत्मनिवर्त जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं उनके हृदय में तीव्र असूया दोष दर्शन की प्रवृत्ति पैदा होती है परंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निवृत्ति हो जाती है कृपणुसतम दृष्टि तत्साते कृपा धर्मनिष्ठा यद आवेदि तदाथा कृपा सदा कृपण मनुष्यों को देखने से अपने में भी धैन्य भाव कंजूसी का भाव पैदा होता है धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वह कंजूसी का भाव नष्ट हो जाता है अज्ञान प्रभोभूता दृश्य ते सदाम अस्थिरत्व भोगान दृष्टा ज्ञातवा निवर्तते प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के ही कारण है भोगों की क्षणभंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है एताने्य जिताश एकत्रोद गजा सत्याचिना विजिताजित सेनाथ कहते हैं ये तेरह दोष शांति धारण करने से जीत लिए जाते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये सभी दोष मौजूद थे और तुम सत्य को ग्रहण करना चाहते हो इसलिए तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन से इन सब पर विजय प्राप्त कर ली इतिश्री महाभारत शांति पर्व आपद धर्म परवड़ी, परवड़ी लोभ निरूपण त्रिष्ट्यधिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व लोभ निवारण विषय एक सौ तिरसठवा अध्याय पूरा हुआ